बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसोदित श्रीनंद नंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर वाचाकूश्य कृपासी वतितान पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुंग नम मूक पंगु लिरी यतमह वंदे परमंदमाधव वृंदाव तुलसीदेव पीया वैकेशवश स्न भक्ति दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर छतम देवी सरस्वती वैसम तथोजयो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपात्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्तिमदाक जगद्य धैयम सदाभवमशोहम तेतास्पम शिव विरच नुत सरण्यं भीता पुनतपालभवदीपूत वंदे महापुरशते चरण तुस्त सुपि तरजक्ष धर्मी अर्जसा जगा माया दधा वधो वंदे महापुरषते चरनाविंदम स्क्ता दुस्तज सुप्री तराज्जलक्षी धर्मीजवचा जदगा मी गुदित्सिम वध वंदे महापुरुषते चरारविंदम यत्पाद यत्दपल्लवनखचंदम छटाया विस्फुज किपवधुस्वदर्शी पूर्णागर सुसागर सारूर्ति राधि कामि कदा कृपा कौत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादगदाधर गौर गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे प्रणम भयो भूयो श्रीकृष्ण करनाव लोकनाथम जगचु शिशुक तमुपाश तमादिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण शेतावता से भमे भगवत स्वूपम बागी सजस्वदने लक्ष्मीर जस्यास्ते लक्ष्मीजस्व भक्ष जृदय संवी हम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यथा यथा यशती वस्तु यता यता आत्मा सूक्ष्मत्मा परमुजतेसो मतपुन गाथा शवण विधानी तथा तथा पश्वती वस्तु सूक्ष्म यथा अंजनो प्रयुक्त यथा यथा आत्मा परिमिज्य असौ महत्पूर्णगाथा सवुण विधान तथा तथा पश्वती वस्तु सूक्ष्म चक्षष्व अंजन संप्रयुक्त श्रीशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहये असत्ई वैष्णवाचार इसका मतलब असत्संगों को त्याग करना है और असत्संग त्याग करने का मतलब होता है सत्संग ग्रहण करना असत्संगों को त्याग करके बैठे बैठे रहने से फायदा नहीं है असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार असत्संगों को त्याग करना बड़ा मुश्किल है पूरा तमाम दुनिया में ऐसा हालत है उसमें साधकों का बड़ा विचार आता है कैसे सत्संग बने पल पल में उसका असत्संग हो जाता है अभन में उसको नीचे गिरा देता है सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाजी ने इसलिए बताए जो असत्संग त्याग का मतलब है सत्संग ग्रहण करना असत्संग त्याग करके चुपचाप बैठे रहो तो निर्विशेषवादी या मायावादी बन जाओगे निर्विशेषवादी फॉर्मलेस ब्रह्म या मायावादी बन जाओगे भगवान का रूप गुण लीला में विश्वास नहीं है ऐसा तो इसलिए सत्संग त्याग सत्संग ग्रहण और सत्संगो त्याग ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ होना चाहिए यह बड़ा सूक्ष्म विचार है इतना ऊँचा विचार है इसीलिए गुरु वैष्णव का सहायता का जरूरी है पल पल में वो लोग दिखा देंगे बचा देंगे हमको असत्संग से क्योंकि पूरा दुनिया में जैसा हालत है उसमें कोई निर्णय नहीं ले पाता कैसे मेरा सत्संग हो कैसे मेरा असत्संग हो जाता है ये सब ले नहीं पाता चैतन्य चौथाम में एक बात है द्वैते भद्रा भद्रो सब मनोधर्मो यही भालो यही मंदो स मनोधर्मो द्वैत्य भद्रा भद्रो सब मनोधर्मो यही भालो यही मंदो यही सब भ्रमो द्वैत भावना रहने से जब तक अद्वैय ज्ञान तत्व में कोई प्रतिष्ठित नहीं हो जाता द्वैत भावना में ये अच्छा है ये बुरा है ये अच्छा है ये बुरा है ये चलते रहेगा इसका कोई अवसान नहीं हो लेकिन जब अपराकृत जगत में प्रवेश हो जाता है परमांशु अवस्था हो जाता है तो दुनिया में जो आप इतना दिन तक विचार करके रखें ये असत है ये सत है भजन करने के लिए जरूरी है क्योंकि प्रारंभ में भजन का शुरुआत में उतना ताकत नहीं होता लेकिन परमंशु अवस्था में उसको दुनिया में किसी भी चीज़ असत दिखाई नहीं पड़ता ए बड़ा किस्म का बात है अभी समझ में नहीं आएगा एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा सी सिलो संतो गोसाई महाराज जी उसका उम्र ज़्यादा नहीं था बहुपात का समय के बाद हम कह रहे हैं अभी जो बांग्लादेश कहते हो तब तो इंडिया ही था पूर्व बंगाल उसी समय वो ग्वालंद घाट में अपना जो ये स्टीमर है उसमें टिकट लेके जाके बैठे ध्यान से सुन उसमें जाके टिकट लेके उधर बैठे हैं तमाम आदमी भी बैठे हैं किसी को कुछ नहीं बोला चुपचाप अपने नाम करते रहे और किसी को कुछ नहीं बोला अचानक एक आदमी आया श्री राम कृष्ण मिशन का वो बगल में बैठा है बस उसका साथ थोड़ा चर्चा भी हो रहा है पूछा है तो बोलना चाहिए इसी समय एक तो डिम वाले डिम बिक्री करता है अंडा अंडा बिक्री करता है अंडा बिक्री करने वाले वहाँ आया अब वहाँ के बैठे और वो सब धीरे धीरे बिक्री कर रहा है तो महाराज जी का थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था क्योंकि वो नाम कर रहा है, वो थोड़ा आगे जाके बैठे थोड़ा आगे जाके बैठे लेकिन इसमें उसका उसका गुस्सा हो गया ठीक नहीं है और एक आदमी वो जो हर वगत किसी का बारे में चर्चा करते ही रहते हैं ये बोले अभी बोले ये देखो ये कहाँ का गोड़िया मटका आदमी क्या है ये मटका ये बड़ा देखो ये के बैठा है कैसा है खाने में क्या है खाने का चीज़ है पवित्र चीज है इसमें क्या है उसमें हैं ये इसका विचार ठीक नहीं है ऐसा करके गाली दिया तो महाराज कुछ नहीं उत्तर दिया ये सिरा इस श्रीम के इधर का जो आश्रम का आदमी है उसको बोला देखो ये ठीक है देखिए बैठे कितना सुंदर तो इसका विचार कैसा है देखो ये तो खाने का चीज है इसमें घिना का क्या है उधर के बैठे महाराज कुछ नहीं बताए थोड़ा देर बाद वो अंडा वाले का सा कच्चा अंडा वो अंडा वाले का साथ वो आदमी का पैसा वाला जो आदमी चर्चा कर रहे हैं महाराज जी का समालोचना किया उन्होंने बोल रहा है ये तेरा अंडा कितना करके रे तो वो बोला इतना करके ना ना इतना करके तो हम नहीं दे सकते ठीक है और श्री रामकृष्ण माले जो हैं वो जो है वो अंडा का साथ चर्चा किया उसका साथ पट गया पैसा में पूरा अंडा वो खरीद लिया खरीदने का बाद साथ साथ ही वो दूर से उसको गाली दे रही देखा कितना सन्नासी बदमाश सारे अंडा वो खरीद लिया थोड़ा देर में इसको प्रशंसा कर रहा था असंतो गोस्ाज को, को गाली दिया रहा था अभी ये जो अंडा उसका तो भाग में आया नहीं वो खरीद लिया तो गाली दे रहा तो ऐसे विचार है कि अभी जिसको अच्छा बोलोगे तुरंत दो मिनट बाद उसको खराब बोलोगे ये दुनिया का विचार ऐसा है ये दुनिया का विचार लेके हम लोग हम लोग चलना नहीं चाहते हैं इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है तो आज सिला श्रीधर गोस्वाई महाराज जी का आविर्भाव तिथि है और दो तीन वैष्णवों का आविर्भाव तिर्भा सब लगे हुए हैं और समय भी अल्प है कैसा किया जाए बात यह है कि श्री श्री श्रीधर गोसिंह महाराज श्री श्री भक्ति रखक श्रीधर गो महाराज जी पहुपात का अत्यंत निजीजन थे और वर्धमान में हपानी बोल के एक गांव है वहां उसका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में बड़ा शुद्ध अवस्था उनका बड़ा विद्वान थे और महाराज वो जब कलकत्ता में आते थे सिले प्रोपात जी का पास जाते थे पोपा जी कालीफा चक्रवर्ती सीट कलकाता थ्री उसमें प्रोपाद जी का साथ देखा करने जाते थे लेकिन उसका तरीका ऐसा था प्रोपाद जी घर में बैठ के काम करते थे किसी का हिम्मत नहीं था घर में घुसना लेकिन वो क्या करते थे मेरा गुरुजी बहुत पहले आए थे बहुत पहले तो गुरुजी जी हरि कीर्तन हरि कथा चल रहा है और महाराज जी आने के बाद ही तुरंत किसी को बिना पूछे तुरंत पोपा जी के घर में घुस जाते थे ये नियम था और सारे भक्त लोग जो है बड़ा उस दुखी बना बोलो किसी को पूछना चाहिए ऐसा करके पोपा जी का बात शिकायत किए पोपा जी ये किसी को पूछते पुछ, नहीं तुरंत आके आपका घर में घुस जाते पौपा जी ने मुस्कुरा के बोले ये जब भी जिस अवस्था में हम रहे आए इसको आने देना क्योंकि पार्षद है जानते हैं ना अभी देखने में कोट पैंट शार्ट है ऐसे देखने में वो बात बोल रहे इसको कोई नियम नहीं है जब जैसा अवस्था में रहे उसको आने देना क्योंकि पार्षद है पार्षद जानते हैं अपने को अभी तो ऐसा लीला कर रहे है पूर्वाश्रम में अपना संसार को छोड़ आए थे बड़ा विद्वान व्यक्ति थे और हम एक कहानी बताएं इसमें आपका सिद्धांतों का विज्ञान हो जाएगा आज जो श्लोक देके शुरुआत हुआ हुआ वो जो भागवत का प्रसंग काल चर्चा हुआ था उसमें भी थोड़ा कनेक्शन आ जाएगा तो इसलिए इस घटना को हम बता चाहते हैं इसमें थोड़ी समय में हो जाएगा चर्चा सिला सीधर गुस्से जब सर्वोक में सर्वोक जानते हो सर्वभोग में शिला प्रभुपात का गौरियमठ है प्रभुपात का प्रतिष्ठित गौरियमठ स्वरभोग में जब मंदिर प्रतिष्ठा हुआ उसका बाद धीरे धीरे बहुत बात क्योंकि पहले संभव नहीं था उसके बाद विग्रह प्रतिष्ठा हुआ विग्रह जब प्रतिष्ठा होने का समय है उस टाइम शिला्य ब्रह्मचारी श्रीला भक्त हुई तो महादेव गोस्वी महाराज जो है तो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और शिला श्रीधर गोस्वी महाराज भी ब्रह्मचर्य अवस्था रामानंद प्रभु उसका नाम था रामानंद प्रभु ये भी थे और सारे वहाँ बहुत सारे भक्त लोग गए और आसाम में प्रभुपाद जी को हाथी का पीठ में चढ़ाकर ले गया था बड़ा भारी आनंद हुआ हुआ वहाँ वहाँ ओके प्रभुपात जी को अब काल शायद प्रतिष्ठा होगा ऐसा हालत है और प्रतिष्ठा का समय प्रभुपात जी ने बताएं कि देखो रा, रामानंद प्रभु जी को बताएं ये विग्रह तो आप ये काम करो मंदिर में घुस के जितना सारे व्यवस्था है सारे पक्का करके फिर हमको खबर देना तो हम मंदिर में जाएंगे विग्रह प्रतिष्ठा होगा आप सब कर लेना पहले का काम आप तो जानते ही हो सब कर लेना तो सीखे हुआ तो अब परम पूज्य बात श्रीधर को से महाराज मंदिर में घुसे पर्दा परदा पर्दा लगाए और विग्रह का जो अमंगला है जैसा थोड़ा साफा करके अभिषेक तो नहीं हुआ किंतु अभिषेक को बाद में होगा विग्रोह अभिषेक होगा प्रतिष्ठा होगा बाद में तो ठाकुर जी जब आते हैं उसका अमंगला शरीर में धूला महिला सब लगे उसका पिलिमिनरी प्राइमरीली गंगा पानी देके और साफा करके और विग्रोह को कपड़ा फपड़ा पहना कर सब कुछ कर कर ना जाने कैसा ठाकुर जी को माला भी पहना दिए और फूल चढ़ा दिए सब कुछ हो गया उसका बाद जब प्रतिष्ठा का समय है पहपा जी का जो जो समय प्रतिष्ठा होना चाहिए उस समय जी को खबर दिए पहपा जी आप अभी कृपा करके आ सकते हैं क्योंकि हमारा बहुत सारे हो गया अब पहुपा जी धीरे धीरे अपना कक्ष कक्ष से कमरे से धीरे निकाल कर धीरे धीरे गए और जाके उठकर धीरे धीरे पर्दा को हटाए और मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया जब प्रवेश करने के लिए गया तुरंत देख के बोले अरे और प्रतिष्ठा क्या करे तो प्रतिष्ठा हो गया हम प्रतिष्ठा क्या करें प्रतिष्ठा तो हो गया ये बात को समझ में नहीं आएगा बड़ा बड़ा विद्वान है उस लोगों की समझ में नहीं आता जो भक्तिमान है वो लोगों को यह सिद्धांत तो समझ में आए ये सिद्धांत तो या एकदम जिंदगी में लपट के रखना बात यह है जब भक्तिमान कोई साधक है कोई भक्तिमान कोई साधु है इनका प्रेम से दारा हो गए तो साधक नहीं है ये तो सिद्ध है सब ये साधक नहीं है तो दिखाने के लिए ये साधन कर रहे तो मंदिर में घुसकर भगवान के विघ्रोह का ऊपर इतना प्रेम हो गया तो उसको होश नहीं है कि माला पहना दिया और जब माला पहना दिया विघ्रोह का अंदर प्राण आ गया ये रामानुजाचार्य का सिद्धांत तो यही है इसी सिद्धांत तो को हम कभी कभी बोलते हैं बोलते हैं जो अगर कोई महापुरुष महाभागवत किसी विग्रोह को दंडवत कर दे वो विग्रोह प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो उसमें प्राण आ जाएगा तुरंत प्राण आ जाएगा ऐसा नियम है और जो प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है जो प्रति प्रतिष्ठित नहीं है वो विग्रोह को दंडवत करने का कोई प्रश्न नहीं आता यहाँ तक कि शिव शिवलिंगों किसी अवैष्णवों के द्वारा प्रतिष्ठित है उसमें दंडवत करने का विधान नहीं है ये सिद्धांत तो हम दे दो महीना पहले भी इधर बताए थे जो भी हैं अभी प्रश्न आता है जब भी कोई महाभागवत वैष्णव किसी विग्रोह को ऑर्डर देते समझो कि महाराज जी के अंदर में इच्छा है इधर एक मंदिर बन जाए तो ये इच्छा आया इधर में एक मंदिर बन जाए ये जो महापुरुष है इनका अंदर में भावना आया कि इधर एक मंदिर बन जाए उसका साथ साथ ही भगवान ये अनुमोदन किया अंदर में जब ये महापुरुष का अंदर में भावना आया कि इधर एक मंदिर होने से अच्छा है तो भगवान तुरंत उसको अनुमोदन करते हैं उसका साथ भावना मिल जाता है तभी यहाँ मंदिर प्रतिष्ठा होता है और आगे चल के जो विग्रह यहाँ ऐसा विग्रह इस नाम का विग्रह प्रतिष्ठा होना चाहिए या तो राधा वल्लभ राधा राधा राधा वल्लभ जी और गौरहरी तो तुरंत जहाँ आप ये विग्रह का प्रस्तुत के लिए वहाँ ऑर्डर दोगे ये महापुरुष का अंदर जो भावना आया राधा वल्लभ गौरहरी प्रकट हो जाए इधर इसका साथ साथ ही वो जो भास्कर जो तैयारी कर रहे हैं उसको आश्रय करके ठाकुर जी स्वयं प्रकट होते हैं महापुरुषों के लिए महापुरुषों के लिए सत्व है वो भास्कर को आश्रय करके ठाकुर जी स्वयं अपने को प्रकाशित करते हैं और उसमें क्या है स्वयं वो महाभागवत महापुरुष का इच्छा के अनुसार वो विग्रोह लाने के बाद तुरंत अर्चन किया जा सकता लेकिन दुनिया का आदमी निंदा करे इसलिए उसको लाके अभिषेक आदि करने का जरूरी है क्योंकि हम लोग अगर नहीं करें वो लोग वो तो किया नहीं था इसे महाभागवत महावैष्णव जब अपना अंदर में भावना लाते हैं कि यहाँ एक विग्रह प्रतिष्ठा कर दें अच्छा है तो उसी साथ साथ उसका हृदय का जो भावना है वो प्रकट होके विग्रह रूपये हमारे सामने आ जाता है लेकिन बाकी बद्धजीव कोई मंदिर बनाए पैसा का ताकत से ना तो ही मंदिर का कोई कीमत है ना तो कोई विग्रह अगर वो प्रतिष्ठा करे उसका कोई कीमत नहीं महाभागवत वैष्णव चाहिए महाभागवत वैष्णव प्रतिष्ठा करे विग्रह ऑर्डिनेरी आदमी कोई मंत्र जाने कुछ जाने बहुत लिखा दे सकता है वो मंदिर में जाए प्रतिष्ठित नहीं होगा विग्रह में प्राण नहीं आएगा ये ध्यान देकर रखना ये बात को एक प्रमाण दे दे प्रमाण देने से आपको आ जाएगा उदाहरण पौपात का एक आदमी ही उसका नाम है जनार्दन महाराज खोरगपुर में उनका मठ है अभी नहीं है बहुत दिन पहले गुजर गए उन्होंने उन्होंने हृदय में बड़ा भारी इच्छा हुआ प्रभुपाद जी का विग्रोह को प्रकाशित करें हृदय में इच्छा हुआ तो जयपुर में जाके थोड़ा पैसा दे आशीर्वाद करके आए हैं और भास्कर तरन तैयार करना शुरू कर दिया अब महीना देर महीना बाद जाके सो अपना सब भक्त लोगों ले को लेकर और विग्रोह को एकदम पेटी के अंदर भर के और ट्रेन में ही ले गए ट्रेन में आके पूरा कहाँ कहाँ से आए खड़गपुर में उतारा और आके जीप करके आके फिर मंदिर में घुसा इनका गोमाता का ऊपर इतना प्रीति था इसके बारे में हम बाद में बताएं गो, गोपाअष्टमी में अभी समय नहीं है तो वो समय क्या हुआ तुरंत महाराज जी विग्रह को उतारने बोला महाराज जी का आदेश है वो उसको लेके ये पेटी को इधर रखो जहां जहाँ जी का विग्रह प्रतिष्ठा हो उस जगह बारंदा में रखा और महाराज जी चिल्लाना शुरू कर दिया जल्दी पोहपात को खुलो पोहपात का कष्ट हो रहा है ऐसा करके चिल्लाना शुरू कर दिया अल्लू बोले क्या बात है तुरंत प्रोपात जी का मूर्ति को पेटी को खुला दिया गया और खुलने का बाद ही बोला जल्दी आरती लाओ आरती का ये लाओ और लाए माला लाए तुरंत उधर बैठ के वो विग्रोह अभी साफा भी नहीं कुछ नहीं हुआ और आरती करना शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिए इसका माने क्या है क्या माने है वास्तव शिष्य जो होता है गुरु गुरु का भाव वो समझता है और शिष्यों का भाव वो समझता है गुरु भी समझता है बाकी बाहर का आदमी समझे नहीं महाराज जी का अंदर में इतना प्रेम प्रपात जी के है, लिए है प्रभुपात जी तो पेटी करके आए प्रोपात का दम घोट रहा है ऐसा चिल्ला चिल्ला कर तुरंत प्रभुपाद जी को बैठा के आरुति शुरू कर दिया अभी क्या लीला है कौन सी लीला है ऐसा कहाँ लिखा है प्रोपात विग्रोह और तो प्रतिष्ठित करना चाहिए तब तो नहीं होता ये बात को आपका सामने प्रमाण करने के लिए बहुत दिन आपको अपेक्षा करना पड़े भजन करना पड़ेगा जो श्लोक दे का हम शुरुआत किए थे उसका थोड़ा व्याख्या हम कर देंगे लेकिन आज तो सखी बाबाजी महाराज का भी तिरुभाव हैं उन्हें इन्हें नहीं पोपाध जी का अपना आदमी है बहुत सेवा किए हैं कोलकाता में दिनंद स्ट्रीट में उनका मुकान थे वो हम गए भी हैं बहुत बार और बाद में संसार छोड़ के आए हैं बहुत सारे उसका महिमा है और इसका बारे में क्या बताएं अब समय भी कम है और वीरभद्र जी नित्यानंद बबू का आश्रय करके जगत में आए हैं ये पिता पुत्र ये सब संबंध हम बोलना नहीं चाहते हमको अच्छा नहीं लगते फिर भी नित्यानंद बबू का आश्रय करके जगत में आए हैं ये अपरागित है इसमें कोई दोष नहीं और वीरभद्र जी बड़ा भारी आचार्यों का काम किए दुनिया में नित्यानंद बबू को औरंग चले जाने का बाद भी बड़ा भारी आचार्यों का काम किए लेकिन बाद में उनका खानदान में शुद्ध भक्ति का अभाव हो गया सारे आदमी हरकतें शुरू कर दिया बदमाशी और थोड़ा बहुत सहजिया भी हो गया ये सब बारे में हम चर्चा करना नहीं चाहते लेकिन वो महाविष्णु हैं इतना ताकत है लेकिन आगे चलकर ऐसा ही होता है जैसे देखो अद्वैत गुसाई का अद्वैत गुसाई का खानदान में भी ऐसा है तीन लड़का जो है पूरा गौरंग महाप्रभ का एकदम पक्का कीपा मेला अद्वैत को सही का अनुगत्य में किए बाकी सब बाद में अपराध करके हो गया अब इसमें आपका कोई दर्शन खराब ना हो आप अगर बोल सकते हो महाराज ऐसे कैसे होता है इसका सिद्धांत तो बहुत गहरा है बोलने जाए तो बहुत टाइम लगे लेकिन ये जान लो दुनिया में जो असत और सत्य बोल के जो विचार हमारा सामने हैं सिद्धांत को स्थापन करने के लिए कुछ भी ये जो है लेकिन ठाकुर जी जो है इस अवस्था में है उनका लिए सत असत बोल के कुछ तो है ही नहीं ये बड़ा विचार है हम ऐसे बोलने से आप समझोगे नहीं बाद में बताएंगे काल जो चर्चा किया था दक्ष प्रजापति वो तो कर्मकांडी में दक्ष एफिशिएंट है उसका जो भाव है वो आध्यात् भाव है आध्यात्मिक नहीं आध्यात् आध्यात् विचार लेके जब आप दर्शन करने जाओगे वैष्णव में मनुष्य बुद्धि आएगा गुरु में मनुष्य बुद्धि आएगा और तमाम विग्रहों में पत्थर बुद्धि आएगा प्रसाद में दाल भात बुद्धि आएगी किसी भी हालत से यू कैन नॉट रेक्टिफाई यू संभव नहीं कीर्तन करो सब किन्तु संभव नहीं ये ऐसा एक अवस्था है आज आपको ऐसा साधु संघ करना है जिन्होंने आपको हर पल में आपको प्रमाण कर देंगे आपका विश्वास होना चाहिए तब संभव है नहीं तो कीर्तन बहुत करोगे लेकिन आपका खुद का विश्वास नहीं होगा गुरु वैष्णव में आध्यात्मिक विचार ये दक्ष पूजा बोधि का था इसलिए शंकर भगवान वैष्णवानाम जथा शंभु इसको भी प्राकृत बुद्धि से दामाद वितार किया तो हमारा दामात है नहीं तो गाली देने का कोई प्रसंग नहीं है किंतु क्यों वो तो चराचर ब्रह्मांडों का गुरु है विधान है जिसका ऐसा अवस्था है जो किसी भी दुनिया में एक वस्तु के भगवत संबंध के बिना दर्शन नहीं करते हैं प्रगावन व्यक्ति प्रगावन व्यक्ति आप दंडवत करने से लगता है वो दंडवत किया नहीं आप आपका गुरुजी को जब दंडवध करते हो देखा जाता है गुरुजी जी दंडवध आपको नहीं करते देखा जाता है देखो बाहरी दृष्टि में लगता है दंडवध का बहुत सारे महाराज ऊँचा महाराज है सिला परवंश गुरुदेव भक्ति प्रनो पूर्व महाराज का बात अलग सा कोई भी बच्चा भी कमरा घर में घुसे वो अगर झट से देख लिया किसी काम का देख लिया तो उसका पहले वो दंडवध कर देगा ये ऐसा ही सब था किसी ने घर में घुसा थोड़ा क्यू का आवाज़ हुआ आवाज हुआ वो आदमी देखा भी नहीं अभी आवाज़ हुआ समझे कि कोई आ रहा है तुरंत हाथ को ऐसा कर रहा इसका स्वभाव भी ऐसा है अंतिम समय जाने का पहले विदेशियों ने छुपाकर उनका घर में कैमरा लगा दिया था दो तीन साल से कैमरा चल रहा है हमको पता नहीं और उसका उठना बैठना उसका जो क्रिया मुद्रा देख के हैरान होने का बाद तो ये बात अलग है लेकिन जिसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित है प्रज्ञावन व्यक्ति वो बाहरी दृष्टि में आप दंडवध करने से लगता है कि दंडवध किया नहीं लेकिन वो दंडवत किया बाहरी दृष्टि में आपका मापिक दंडवध नहीं किए लेकिन वो दंडवध किए शंकर भगवान भी देवी का सामने ये बताए देवी को बोले हमने उठ के खड़ा नहीं हुए इसलिए उन्होंने गुस्सा करके हमको घिना किया लेकिन देवी हमने खड़ा हुआ था हमने दंडवध किया था मन ही मन नियम है जो प्रज्ञावान व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति वो जरूर आपको दंडवत करेगा आप दंडवत कर, घर में जाओगे ना वो कर, करता है लेकिन आपको लगता है वो दंडवत किया नहीं लेकिन वो मन ही मन दंडवत कर देता है उसका क्रिया आपका किया का साथ समान नहीं हो सकता इसलिए उसी सभा में ब्रह्मा और शंकर इन दोनों के अलावा बाकी सारे खड़ा हो गया थे तो एक सिद्धांत है एक पॉइंट आ गया कभी सुने नहीं हो पर प्रज्ञावन व्यक्ति का जो आचार आचरण उठना बैठना ये तमाम साधारण आदमी का साथ समान नहीं होता देखने में लगता है गुरुजी जी परिक्रमा तो नहीं करते लेकिन वो तो दुनिया भर का परिक्रमा करते थे आपको लगेगा हमारे माँ पी परिक्रमा नहीं किए ये विचार आता है जो भी है और एक विचार सुनना चाहिए जो स्वती देवी अपना शरीर को छोड़ने का पहले एक विचार बोला इसको सुनना चाहिए ये विचार क्या है स्वती देवी ने बताई किसी वैष्णवों का अपमान हो गया मेरा सामने प्रतिष्ठित वैष्णवों का या तो जो अपमान करने वाला उसका जवान जो है उसको खींच के बाहर ले लो तुम्हारा ताकत है नहीं तो तुम अगर दुबला हो दुर्बल हो तो कान ऐसा करके कान को बंद करके वहाँ से निकल जाओ या तो उसका सामने अपने शरीर को छोड़ दो तीनों में एक करना चाहिए और तो तीनों में एक करके दिखाए देवी जी शरीर को ही छोड़ दिए अब इसका माने उल्टा मत समझो इसका माने अगर समझोगे जो महाराज जी सिद्धांत तो होता है देवी जी का जिन्होंने वैष्णव निंदा करे उसका मुंह घा करके जवान को हम खींच के उधरी काट देंगे तो हमारा सर लड़ाई लग जाएगा बड़ा बड़ा विचार है यह सब बहु विचार है जवान काट देने वाला मुंह तोर उसको जवाब देके उसको उसका जीवा जो उसका बंद कर देना कभी भी उसका जीव में गुरु वैष्णव के लिए निंदा चर्चा नहीं आए काटना वरना वो तो आप काटोगे तो आपको जेल में ले जाएगा आप केस हो गया क्या सरकार ये नहीं है और अगर सिद्धांत तो आपको पता है तो सामने सबको के सामने सिद्धांत को बता के उसका जवान बंद कर दो कभी भी वो खुले नहीं तो अपने को कान बंद करके चले जाओ नहीं तो शरीर को मिटा दो ये सब विचार जो हैं ये सब विशेष विचार सुनना चाहिए इसमें आपका ये सब विचार सुनना जरूरी है और आज जो विचार हो रहे हैं वह क्या है <coughs> दखो बौद्ध हो गया दखो का वो जो सांप दिया था नंदिया नंदिया का कोई गुस्सा नहीं था नंदिया ने सोचा कि हमारा स्वामी जी स्वामी को हमारा मालिक को ऐसा खमाखा गला गल दे रहा है सांप दे रहा है तो उन्होंने गुस्सा होके गाली दी पहले तो दिया नहीं जब दखों ने गाली दिया खमा खा शंकर भगवान कुछ नहीं बोले बोले शांत हो रह गए लेकिन नंदिया का सहन नहीं हुआ क्योंकि अभी बता सिद्धांत तो। गुरु वैष्णव का अपमान सहन नहीं तो नंदिया ने ठीक ही किया नंदिया ने बोला ये ये जो दक्ष है इसका छागल मुख हो जाएगा बस तो मुख हो वस्तो मुख वस्तों में नहीं छागल का मुख हो जाएगा छागल जैसे हर वक्त मुख चलता है खाच खाँच करके घास खाता है पत्ता खाता है ऐसा माफिक हो जाएगा हाँ उसका कोई काम नहीं रहेगा वो क्या इतना कर्म मार्ग में घुस जाए और स्त्री पुत्र परिवार लेके उसे रमन करते रहे छागल का मापिक देखो अभी साहब जब ऐसा गाली दिया तो भृगु भी गाली दिया तो भ्रिगू को भी गाली दिया ब्राह्मण लोग तुम भी लालची हो लालची हो जाओगे संतुष्ट नहीं होगा बहुत सारे चीज हो गया और वो भी बताया तुम लोग तुम लोग जो है वो वेद का जो मार्ग है उससे भिन्न मार्ग हो जाएगा तुम्हारा शंकर का जो आराधना करे सचमुच हो लेकिन वास्तव वैष्णव लोग जो वैष्णवानंद यथाशम्भू का जो अर्चन करते हैं ये विचार अलग है वो तो पल पल में शंकर भगवान जैसा महा वैष्णव वन का तो चरण को हर वक्त वंदना करते हैं और शंकर भगवान की कीपा के द्वारा हजार हजार लाखों लाखों आदमी का भक्ति प्राप्त होने का संवाद शास्त्र में आता है हजार हजार एक याद नहीं शंकर भगवान का कीपा के द्वारा बहुत सारे यहाँ तक कि हमारा खुद भी इनका नहीं किपा होने से संभव नहीं वो तो पहले जन्म का था ठाकुर जी का पोती जो भी है अभी जो है आप शंकर भगवान का पास जाकर जब प्रार्थना किए जो आप क्षमा कर दो तो काल बताया था इसमें बोले तो हम क्या दोष देखे तो बच्चे ये तो है तो ये तो ज्ञान नहीं है कुछ भी कर सके इसका लिए हम दोष नहीं पकड़ते हैं जो किया किया हम तो दोष पकड़ना दूर की बात है आई कैन नॉट थिंक अप इट हमारा मन में भी ये चिंतन नहीं आता है मन में भी हम बैठ के ये क्या करें ये तो है ही है देखो आपका दिल में जब भाव आ जाए डायरेक्ट फीलिंग ये अनंत काल, ये शरीर छोर के बाद आप कहाँ जाओगे अनंत ब्रह्मांड में जब ही जिस दिन आप अनंत देव का साथ संबंध जोड़ जाएगा ना आपका पूरा संसार फका हो जाएगा कुछ नहीं आपको लगेगा सुना सुना ये संसार मोर नहीं लगे भालो कहाँ जाए कृष्ण हेरिये चिंता विशालो अनंत ब्रह्मांड में आप अकेला महसूस करोगे कोई दोस्त नहीं है जैसे गजेंद्रो को देखा गजेंद्र ने सहारा लिया था सोचा कि ये मेरा पत्नी है इतना सारे बच्चा है अपना भाई है सब रखा करे लेकिन जब मरने का टाइम आया देखो सब एक एक करके गजेंद्र को छोड़ चले गए किसी भी काम का नहीं आया तभी गजेंद्रों ने सोचा कि देखो इन सब परिकर परि, परिवार परिकर को हमने अपना समझा था हमने सोचा कि हमारा मुसीबत में काम में आएगा लेकिन दोबारा मुश्किल है कोई तो काम में नहीं आया अब मेरा मौत तो आ गया है हमारा सामने अब इसमें किस मंगल होगा तब वह पूर्व जन्म में इसका भजन किया हुआ था प्राग जन्मानुशिक्षितम जब करना शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके नाम तो लिया नहीं मतलब निर्विशेष भगवान का नाम डायरेक्ट लिया नहीं भगवान का ही पुकारना शुरू कर दिया लेकिन नाम नहीं लिया इसमें गोजेंद्र का जो हालत है और गोजेंद्र को ग्राह पकार ग्राह मतलब कुमिर पका रहा था सारे जितना बद्ध जीव है उनको विषय नामक कुमिर पकड़ के रखे हैं विषय नामक जो कुम्भी है उसको पकड़ के कोकोडाइल इसको पकड़ के रखे हैं और गजेंद्रो अर्थात वो चाहता है कि इसमें कैसे बाहर निकाले संभव हो रहा नहीं जब भगवान का कीपा होता है गुरु वैष्णव का कीपा होता है तभी वो संसार से ये ग्रहों का बद जीवों का जो गजेंद्रो का रिप्रेजेंटेटिव है गजेंद्र जैसा है उसका मुक्ति तब होता है अर्थात ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता ये ब्रह्मांडों को भ्रमण करते करते कब आप जिसको दोस्त माने हो घर वाले घर सब मन के रखे हो और सारे आपका शरीर छूटने के बाद किसी के साथ आपका कोई ठिकाना नहीं है कहाँ जाएगा और आप कहाँ जाओगे कोई ठिकाना नहीं इसलिए इसका अनुभव आ जाए महाराज जी का कृपा से तो आज ही अब भी शुरू कर दो भजन और समय को खराब मत करो यहाँ देखो दखों का क्या हालत हुआ दखो का क्या हालत हुआ उसका तो बा, बाद में छागल मूर्ति हो गया छागल मुंडा छागल मुंडो हो गया और छागल मुंड लिखा हुआ है जब छागल मुंडो हुआ उसका बाद जब जज्गो प्रतिष्ठित हुआ पुनः पुनः जग्गो को स्थापन किया ये जग्गो तो भंग हो गया था जज्ञो को जब पुनः प्रतिष्ठा किया स्थापन किया तो फिर दखो जब उसका छागल मूर्ति उसको मुंडो उसको लगा दिया तुरंत दख ने जैसे नीत नीत खोला खुलने के बाद शंकर जी को सामने देखे अस्तभ करना शुरू कर दिए बहुत स्तप किए बड़ा आप अपने को धिक्कार देखे लेकिन एक बात देना एक बात ध्यान रखना जब कोई वैष्णव अपराध करता है वो वैष्णव का तरफ से तो उसका कोई दोष नहीं देखता वो लेकिन ठाकुर जी बोल के एक चीज है वो देखता है नजर रखता है अगर आपका दिल में ज्यादारा सा भी उसका लिए भेदभाव है स्तब्ध तो कर दिया दंडवत तो कर दिया लेकिन अंतर में आपका उसका लिए भेद है तब क्या होगा आपका अंतरात्मा का प्रसन्नता नहीं है भक्ति आना संभव नहीं ये बात को प्रमाण करेंगे हम ये जो प्रजापति दक्ष है उसका तो छागल मुंडो हो गया वो छागल मुंडो होने के कारण वो बड़ा अपमानित समझा अपने को वो अपना शरीर को छोड़ दिया आगे चलकर चाक्षुष मनांतर में चाक्षुष मतर उसमें उन्होंने प्रचेतस दखो रूप में फिर से आविर्भाव हुआ क्यों भले बल्ले वो, वो जो जन्म में शंकर जी को वो स्त किया ठीक है लेकिन अंतर में जो कसाई है अपमान किया था उसका कसाई नहीं किया था उसका तो दाग है जैसे हिंगूर रखते हो ना उसका पात्र में गंदगी नहीं जाता तो स्तब तो किया लेकिन उसका अंदर में जो गंदगी है उसका दाग जो है वो मीठा नहीं था जैसे पुनः उसका सिद्धि नहीं हुआ था फिर आगे जल के वो प्रचेतस दक्षो चाक्षुष्मतर में फिर उसका आविर्भाव हुआ और जैसे वैष्णव अपमान का आपका अभ्यास बन जाएगा तो आप करते रहोगे वैष्णव अपमान आपका वैष्णव अपमान गुरु वैष्णव का अपमान का अभ्यास बन जाए भजन तो होगा ही नहीं भजन का पद तो हम छोड़ दिया लेकिन आपका अभ्यास बन जाएगा आगे चल के भी फिर आप अपमान करोगे ये भी ऐसा ही किया शंकर को पहले अपमान किया और चाक्षुष में जाके जब उसका लड़का को जितना सारे लड़का पैदा हुआ उनने नारद जी ने उसको निवृत्ति मार के दिखा दिया अर्थात भजन करो चले जाओ संसार करके क्या करो तो जब खबर मिला फिर ये दक्षो ने फिर नारद जी को सांप दिया था देखो क्या बात इसका अभ्यास बन गया पहले शंकर जी को सांप दिया गाली दिया उल्टा है फिर आगे चल के नारो जी को भी गाली दिया आप देखोगे बाद में आएगा प्रसंग आएगा जो भी हम छोड़ रहे आगे या अष्टम उध्याय में सी सी धुबो जी महाराज जी का प्रसंग आ रहा है थोड़ा धुबोजी महाराज जी कौन है इसका उत्तर है आपको हमने बताया था आपको मालूम होना चाहिए प्रियव्रत उत्तान पात का प्रसंग आएगा मनु का पुत्र और प्रिय पोत बड़ा लड़का है फिर भी इसका प्रसंग पंचम स्कंद में बाद में आएगा इसका कारण है हम बताएंगे आपको उत्तान जो है उत्तान का दो पत्नी हैं हैं सुरुचि और सुनीति ये दोनों पत्नियों को लेकर वो सिंहासन में बैठे हैं अपना राज्य को चलाते हैं और उत्तम एक पत्थी का गर्भ से पैदा हुआ और जो ध्रुव जी महाराज आ, ये सुनीति का गर्भ से हैं पैदा हुआ ये जो सुरुचि जो है सुरुचि का गर्भ में पैदा हुआ कौन उत्तम आ सुरुचि को ज्यादा प्यार करती थी पर प्यार करता था कौन राजा अर्थात ये उत्थान पाद इनका लिए ज़्यादा भारी प्यार सुनीति जो है बड़ा बीवी है इनके लिए कोई प्यार नहीं क्या जाने ऐसा ठाकुर जी का क्या लीला है माया देवी है और क्या होगा उनको क्या करते हैं इनके कहना मानती मानता है उससे इनको क्या कहा राजधानी का वो जो आज जो आ, उसका जो राजमहल है इसका बाहर एक जाएगा जंगल जैसा वहाँ जाके उसको कुटिया निर्माण कर दिए और वही बीवी को वहाँ रखते कोई की को, कोई खराब कुछ नहीं किया ये माया और कुछ नहीं और है तो दोनों ही पुत्र है एक इनके बीवी का और दूसरा ही बीवी का उस समय में क्या हुआ एक दफे उत्तम पिताजी का गदी में बैठकर सिंहासन बैठे हैं राजा ने बच्चा को गोदी में ले लिया और आदर कर रहा था और हमारा ये जो धुब महाराज जी इन्होंने देखे जो ये छोटा भाई का आदर हो रहा है हम भी पिताजी का थोड़ा आदर ले ले उसका बाद जब जा जब जाना शुरू कर दिए पिताजी का पद जाए आदर लेने के लिए तो उनका जब बीमा माता है उन्होंने गाली दी है कहाँ जा रहे हैं है? उधर चढ़ने के लिए तेरा फिर मेरा कोख से जन्म लेना चाहिए बोल के गाली दिए इतना भत्सना किए कि बच्चा का दिल दुख बहुत दुख धक्का लगा वो भी ऐसे खत्रियों का ये तो खत्रियों का लड़का है ना खत्रियों खानदान का है खतियों खानदान में सेंटीमेंट ज्यादा होता है ब्राह्मणों का उतना नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों का तो बहुत भाव ऊंचा है तो इतना दिल में ठेस लगा कि रोते रोते ऐसा करके फूलते फूलते मैया का गए जाके बोले और सारे राजधानी का जितना सारे आदमी हैं जितना सारे आसपास पास में था पड़ोसी उसमें समय में चर्चा हो गया राजा देखो कैसा स्त्र है स्त्री विजित है कि एक लड़का को प्यार करते हैं दूसरा लड़का तो तो अच्छा तो है उसको ऐसा क्यों किया सूर्य जी का लड़का उत्तम को प्यार की ये उत्तम को और उनको ठुकड़ा दिया ये चर्चा गया कि कान में ये आपका सुनीति का नाम सुनीति सुनीति जब देखे सुनीति जब देखे ये बच्चा रोते रोते आए हैं मैया के सामने एकदम फूट फूट के रो रही रो रहे हैं ओ वहाँ जाके मैया ने पुछ, पूछी क्या क्या हुआ बेटा पहले तो खबर मिला बोले ऐसा ऐसा हुआ तो सुनीति ने उल्टा बुद्धि नहीं दी उन्होंने बोला बेटा देख तो अच्छा ही किया क्योंकि मैं तो बड़ा अभागी हूँ मेरा कोख से तेरा जन्म हुआ बी का कोई दोष नहीं देखना बी माता शायद ठीक ही बोले आम जैसा अभागी हमारा गर्भ में तेरा जन्म हुआ तेरा क्या राजा का गदी में बैठना सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं हो सकता ये ठीक ही बोला है दोष मत दो और किसी को दोष मत दो क्यों बोले देखो बेटा दुनिया में जो भी दुख सुख दुख आदमी पाता है वो अपना ही क्रिए क्रियाक्रम का फल है जो आज इस इस जन्म में जो दुख और सुख को आप भोगते हो ये जरूर आपका पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का फल है इससे शास्त्रों का विचार है अवश्यमेव भक्तव्यम क्रीतम कर्मम शुभा शुभम अवश्यमेव भक्तव्यम शुभम कर्म क्रितम कर्म शुभा शुभम सुभ जो कर्म करोगे उसका कर्म का जो फल है ये आपको भोगना पड़ेगा नहीं तो संभव नहीं और यहां जो है देखो धुव महाराज जी को ऐसा करके आ दूसरा आदमी दूसरा माता जी होता तो भड़का देता हे ऐसा किया जा ऐसा कर लेकिन सुनीति ने, सुनीति ने कभी नहीं किया सुनीति ने बोला देखो मां मंगलनता तो परेश मा भूंगते जनो यद परदुक्ष मा अमंगलम तातु परेशु मांगस्था भूंगते जनो यत पर दुक्ष दूसरे को जैसे दुख देते हैं उसी दुख को तुम्हारा रिटर्न आता है तुम्हारी जिंदगी में तुम क्यों सोचते हो कि हमारा बीमा तगा ही दिया ऐसा नहीं करना तब एक बात तुमको सलाह परामर्श हम दे देते हैं सुनो बात यह है तुमको तो राजा का गद्दी में बैठना है सिंहासन में बैठने का तुम्हारा बड़ा शौक था तुमको ठुकरा दिया लिया नहीं तो सारे समाधान हो जाएगा दुनिया में किसी भी व्यक्ति का पास समाधान करने के लिए जाओगे महाराज जो थारा विचार कर दो ये विचार नहीं प्रस्तुत होगा पास्तव विचार नहीं होगा विचार तो एक दफे कर सकता है शुद्ध गुरु वैष्णव और भगवान दुनिया का आदमी का पास आप विचार करने के लिए जाओगे उसमें विचार आपको नहीं मिलेगा और परवंश गुरु वैष्णव जो है वो तो विचार मांगते ही नहीं इसलिए पोपाजी बोलते हैं जो बोलेंगे ये हमको ऐसा किया वो हमको फलाना किया फलाना आदमी ऐसा किया ये विचार जब तक रहे तो भजन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा संभव नहीं सब ऑन व्यती अन्य वैतिक रेख अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब हमारा कर्म फल के द्वारा ही हमारा सामने आ रहा है इसको अगर अपना भावना में आ जाए तो आपका सुविधा होगा इसको ही ब्रह्मा जी ने दिखाए तत्व सुषमिक्षम आनम भुञ्जान एव आत्मकृत विपाकम यह सबका लिए संभव नहीं है कोई ऑर्डिनेरी भक्त हो उसका लिए संभव नहीं है जब भी जगदानंद पंडित और पूरा शास्त्र में कहना है वहां ऐसा सुंदर विचार है बैरागी भैया करे परापेक्षा बैरागी हैया करे परापेक्षा किस्णो है किस्नो संतुष्ट उसका ऊपर होता नहीं बैरागी भैया जे करे करे परापेक्षा उसको सुंदर विचार है उसको कृष्ण करें उपेक्षा उपेक्षा करता है उसको उपेक्षा करता है उसको कृष्ण लेते नहीं वो हमको बचाएंगे वो हमको बचाएंगे तो भक्तों का विचार नहीं है जो भी है या प्रस्तुत किया जो तुम्हारा ही अपना कर्म फल जो है तो उसको भोगना पड़ेगा तो तुम्हारा तत्व अनुकम पान सुषमिक शु, शु, मानम एवं आत्मकृता विपाकन आपना ही किए हुए कर्म का जो फल है यही मेरे को अभी आ रहा है मेरा सामने हो जाए तो अच्छा है जैसे परीक्षित महाराज कभी चाहता परीक्षित महाराज कोई गलती नहीं किया भगवान का पेरने से कैसे कैसे क्या हो तुरंत तो समझ में अरे अरे ऐसे कैसे कह दिया हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था ऐसा कैसे हो गया हमसे जिंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ हमसे किसी गुरु वैष्णव भगवान गुरु वैष्णव किसी का कोई अपमान नहीं आज कैसे हो गया फिर राजधानी में आने का बाद प्रचार भगवान के सामने ने प्रार्थना किए हे ठाकुर जी ये मेरा जो क्रिया किए हुए कर्म का फल अभी मिल जाए तो अच्छा है हम शुद्ध बन जाएंगे समझा हमने कोई पाप किया अपराध किया अभी हमारा पानिशमेंट हो जाए तो अच्छा फ्यूचर के लिए उसको डिपॉजिट करके रखें तो हमारे लिए चिंता है भाई मैं हमको क्या गति होगा अभी दे दो पनिशमेंट को हो जाए शास्त्री हो गया हो गया समाधान तो यही भी चाहता परीक्षित महाराज को भी उन्होंने बोला नहीं अरे राजा का लड़का का ऐसा ओ ऋषि का लड़का का इतना हिम्मत हम राजा है उसको लाओ गर्दन काट देंगे बोला कभी किस नहीं बोला अच्छा बोला बोले अच्छा हुआ उन्होंने ठाकुर जी को बोले अच्छा हुआ हम प्रसन्न हैं ये हमारा ऊपर सांप आया है ये ये मेरा वैराग्य का सहायक बन जाएगा ये जो सांप आया है ये मेरे लिए सांप नहीं है ये तो वरदान है ये मेरे को बैराग्य पैदा कर देगा अभी हम लोगों में किसी को भी खबर आए कि रात को 12 बजे हमारा शरीर छूट जाएगा तो बैराग्य आएगा कि नहीं वो किस सोचेगा किसी लड़की को देखेगा कि खाना खाएगा क्या हमारे लिए परोठा बनाओ वो बोलेगा क्या वो तो चिंतन में आ जाएगा बारह बारह जाना है तो इसलिए महाराज बैरग्य का जितना सहायक है अच्छा है जगन जो, जो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे रोज सुबह में उठकर चप्पल से अपना गाल में मारना ऐसा ऐसा करके कर, ऐसा ऐसा कर। अपना चप्पल से या किसी का चप्पल से अपना गाल में मारना एक सोघा गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे बद्रजीव को चाहिए जो भजन करना चाहे वो रोज सुबह में उठकर अपना किसी का चप्पल से गुरु वैष्णव का चप्पल से अपना गालो में या निजे चप्पल से मार उठापा धाप एक सौ चप्पल की गा कम नहीं निन्नबे नहीं गौर केसर बाबा बोला ये चप्पल खाते खाते कभी इसका दिमाग में आए तो अच्छा है शास्त्रों में तो ये कहना है जो जितना गुरु वैष्णव का गाली खाए मार खाए उत, उसका उतना ही तरक्की हो अगर एजुटेशन है यहां हमका ऐसा बोला हो गया एजिटेशन हुआ तो इनकलाब जिंदा बात हो गया आपका उसी रास्ते में चले जाओ अब कुछ होने वाला नहीं है अब जो विचार गुरु वैष्णव करें शुद्ध गुरु वैष्णव वो एकदम पक्का उसमें कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए इसलिए गुरु वैष्णव का संग करना ही मुश्किल इसलिए बताया गया जो जैसा वैष्णव है वैसा संग करना उच्चा किसम वैष्णव को संग करने जाए तो वो समझ में नहीं आए और पतन हो जाता लिखा हुआ है शास्त्र में सजाति राशय स्निग्धे साधु संगो सतो बरे ये सब विचार है रुगोस्वामी पाद का कब सुनोगे ये सब जो भी है सुनिथि ने बोले देखो ये तो उसका कोई दोष मत देखो ये तो तुम्हारा मैया ने ठीक कही है ये काम करो जिसका पास आपका विचार मांगने से सच्चा विचार मिलेगा वो कमल नयन जो भगवान है पद्म पलाश लोशन हरि का आराधना करो अब उसको बुलाओ अब बच्चा का क्या पता है हरि क्या है वो कैसे कैसे लाखों लाखों जन्म भजन करते करते हरि को नहीं मिलता हमने उस दिन बुला दिया तो बोला था ना अगर हमको ठाकुर जी बोले तेरा गर्दन दे दे और हम मिल जाएंगे तो गर्दन भी देने के बाद ठाकुर जी मिले वो भी सस्ता है बहुत सस्ता मिला अपना गर्दन को देने के बाद ठाकुर जी मिले ये बड़ा सस्ता है इतना सस्ता <laughs> लेकिन आदमी समझते नहीं है। अपना शरीर को बड़ा ऊंचा समझते हैं। दधीची मुनि देखो कि कैसे शरीर छोड़ दिया दूसरे का मंगल कर लिए उससे वज्र बना था और बित्तासुर को नाश किया था इंद्रों ने जो भी है अब ऐसा करके उसको समझाया लेकिन बच्चा का तो बच्चा ही है वो बच्चा पूरा रात का समय में मैया को बिना बताए पूरा जंगल का ओर चल दिए और जंगल का ओर जाके वहाँ जाके घोर जंगल में बैठ गए और बैठ के पद बला श्लोचन कहाँ हो पद बला श्लोचन कहाँ हो ऐसा करके ढूंढते हैं चिल्लाते हैं और उसको क्या पता पद्य बलासलोशन कौन है बच्चा तो है और नारद जी को नारद जी बोले ये ठाकुर जी बोले ये देखो ये बच्चा तो ऐसा है इसको जाओ कुछ रास्ता दिखाओ और फिर जाओ नारद जी ने ना आए जाके बच्चा को बताए बच्चा तुम क्या तुम तो उत्थान का लड़का है ना वो तुम्हें इधर गुस्सा करके क्यों आए हो भले ऐसा ऐसा हुआ अरे बच्चा का क्या बच्चा का क्या गुस्सा होना चाहिए बच्चा तो बच्चा ही है इतना गुस्सा तो तुम्हारा होना नहीं चाहिए जाओ घर जाओ सब समाधान नहीं हम घर जाए नहीं जाएंगे तो क्या करोगे भजन करें अरे भजन करोगे देखो यहाँ कितना शेर है भालू हैं सांप है सब निकल जाएगा निकल दो हम नहीं जाएंगे अरे जाओ जल्दी देखो इतना नहीं जाएंगे हमें जो होना है होने दो और नारद जी तो बड़ा चिंतित होगी तो बड़ा बच्चा तो बड़ा जिद्दी है वो करके दिखाएंगे जब देखें किसी भी हालत से मानने वाला नहीं है तो क्या करे उन्होंने देखे तो एक एक काम करो मधुबन में जाओ नज़दीक है मधुबन में जाके जमुना में डुबकी लगा के आओ फिर उसका बार हम देखेंगे क्या किया जाए और यमुना में डुबकी लगा के आए हम पहले भी बताएं जमुना का एक धारा उधर से भी बैठी थी बहुत सारे हैं कथा और कोई ध्यान नहीं देते रसिक भक्त जो हैं इनका बहुत ध्यान है हर वक्त चिंतन करते एक एक करते प्रश्न भी रखते हैं तो जो भी हैं जमुना में ये करके आए और नारद जी वहां महाराज उनके एक मंत्र सिखा दिए ओम नमें भगवते वासुदेवाय नम ऐसा करके जो मंत्र सिखा दिए बोले यहाँ भजन करो और भगवान जब नारद जी जाने लगे तो महाराज थोड़ा ठहरो भगवान का ध्यान करने के लिए बताए जब करने के लिए भगवान देखने कैसा है तो हम देखे नहीं कभी तो आँखें मुतके गुरु जी बता दिए भगवान ऐसा ऐसा देखने हैं तो उसको ध्यान किया अब महापुरुष है महापुरुष को नारद जी तो भगवान का परसद है वो अगर किसी को बोले उसका तो भावना आएगा ही भावना आ गया उन्होंने ऐसा भजन शुरू किया तो पूछो मत पूछो मत ऐसा भजन किया तो महाराज ऐसे अंतिम में क्या हुआ जब एकदम सांस रोककर पदांगुष्टो ये पैर का डाइना पैर का अंगुष्ठ को ऊपर भर दे के ऐसा एक पैर उठा करके ऐसे का पद्म का भजन करना शुरू कर दिया तो हालत खराब हो गया क्या करे उसमें सारे देवता लोग को एकदम दम घोटने लगे और ठाकुर जी को नालिश करने लगे ठाकुर जी क्या हुआ हम तो मरने का हालात हो गया समाधान कीजिए थोड़ा आप थोड़ा समाधान करो थोड़ा समाधान करो आप जब ऐसा बोले उस टाइम में क्या हुआ ठाकुर जी बोले कोई चिंता नहीं है ये उत्तान पात का लड़का है बेटा वो भजन कर रहा है ध्रुव जी और ऐसा भजन कर रहे हैं कि हमको अंदर में रख कर और सांस रोक लिया और हमारा अंदर में सारा ब्रह्मांड है इससे सांस रोक रहा है चलो कोई बात नहीं हम उसको दर्शन करने के लिए जाएंगे सारे दुनिया के लिए भगवान का ये वादा है हम हम दर्शन देने के लिए जाएंगे और धुव महाराज के लिए बोले हम दर्शन करने के लिए जाएंगे कैसा भक्त है देखो अरे महाराज के लिए बताएं हम उधर जाएंगे और उसको देखने के लिए जाएंगे कोई चिंता मत करो समाधान कर देंगे ऐसा करके भगवान ने समाधान कर दिया हैं धीरे धीरे ये क्या किया छ महीना का अंदर पहले तो तिरात्रांत तिरात्र कपित्तो बदरासनो आत्तो वृत्तों नुस्वार मासम निन्ने अर्चे नरिम हैं एक मास ऐसे किया तीन दिन बाद तीन दिन आ कपित्व बद्रीफल ऐसा थोड़ा पाके भजन करते थे द्वितीयच तथा मासम षष्ठे ष्ठ अर्वक दिने दीय मास जो है उसमें द्वितीय तथा मासम त्रिनो पर्ण पर्णा दिवी शनई त्रिनो गुलमो थोड़ा बहुत लेके भजन करते थे तृतीय मास नवमे नवमे हमें छी छ दिन बाद बाद तृतीय महीना में क्या क्या नौ नौ नौ दिन नौ दिन बाद अबो भक्स थोड़ा बहुत प्राणी पीके के भजन करते थे और चौथा महीना हुआ तो दादो से दादो से बारह दिन बारह दिन बाद वायु भक्षण करके बस रह जाते वायु भक्षो जीतो सांसो धायनो देवम अध पंचमे मासी ही अनुप्रा जीतो सांसो निपत्म यहा जा। सांस जय कर लिया पंचम मास में और भाई ऐसा शुरू कर दिया हो गया हालत खराब दुनिया का भगवान ने बोले देखा क्या है? कैसे भजन किया लिखा हुआ है पदई को पदा लिखा हुआ है जदई को पदे न स पार्थिवात्म ज्योत तदंगठ निपीड़िता मही न नाम तत्रिष्ठिता तरीव सब्य पदे पदे जैसे एक बोट है किश्ती नौका नो, ना मायापुर में पार होते हो उसमें देखोगे कोई बो, अगर बहुत मोटा आदमी नैया में आपका नौका नैया चलने वाली है अभी कोई मोटा आदमी ऐसा है कि नैया में ऐसा चढ़े तो क्या होता नैया इधर ऐसा हो जाता ना पृथ्वी का हालात ऐसा हो गया दुबुजी महाराज ऐसा करके भजन करते हैं पृथ्वी जैसे कात हो गया उसका भार सहन नहीं कर सकते क्यों साक्षात पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक जो है भगवान को हृदय में धारण करके अवरुद्ध कर दिया और भजन करने लगे तो जब भगवान को धारण किया उसका जो भार है इसके द्वारा मानो की पृथ्वी ऐसा कात हो गया तो भगवान ने बोले माँ कोई चिंता मत करो हम जाएंगे उसका पास जाके समाधान कर लेंगे अर्थात तो हम उसको दर्शन करने के लिए जाएंगे क्या ऊंचा बात है दर्शन करने के लिए जाएंगे किसी का बारे में भगवान ने ऐसा लिखा नहीं दर्शन करने के लिए गया ध्रोपाजी महाराज का क्या सम्मान है और जब महाराज जब गया तो जाने का बाद भगवान जाके खड़ा हुआ है वो आंखें नहीं खुलता भगवान बोले क्या बात है देखो कमाल की हम हमारा जो ध्यान कर रहे हैं हम तो सामने आ गया और वो आंखें मुद के हमारा ध्यान कर रहे ऐसा करे अंतर से गायब हो गया ठाकुर जी जब अंतर से ध्यान गायब हो गया आंखें खोला तो देखे जो ध्यान कर रहे थे वो सामने बैठ सामने आ गया तिरोहितम सहसैपलक्ष बही स्थितम तदवस्तम ददर्श तिरोहितम सहश उपलक्ष जब अंतर से दर्शन बंद कर दिया तो सामने देखा ये श्लोक सुंदर है सबई धिया जोग विपाक तिब्रया आत पद्म को शेष तरित प्रभम तिरोतम सहसैव पलक्षो बहिस्थितम तदव तदर्शो बाहर में भगवान आ गया और दर्शन किया वो भगवान को देखने का बाद पागल, पागल हो गया अब भगवान को देखना कोई मुश्किल भगवान आगे आ, आ जाए तो मूर्छा जाओगे जैसे तैसे जो जो लेकर जो जो आदमी भगवान को दर्शन दिए चैतन वहाँ पो सारे मूर्छा गया राय रामानंदो भगवान का दर्शन करना उतना उसका पावन नहीं है तो इतना जो करंट है वो करेंट मतलब ये ये कर, करेंट नहीं समझो वो जो इसका जो हिम्मत चाहिए वो होता नहीं बद्ध जीवन में भगवान ताकत देते हैं फिर भी वो मूर्छा जाती है ये दर्शन का जो आनंद है उसमें मूर्छा चले जाते सारे जितना सारे दर्शन का प्रसंग आता है भागवत में यहां वहां सारे मूर्छा जाते हैं संभव नहीं है तो जब ऐसा देखे सामने तो पागल बन गया और महाराज क्या करे बच्चा है वो जानता नहीं कैसे अर्चन किया जाए कैसे स्त किया जाए वो तो ऐसा ऐसा करके आंखें फरने लगे तो अब क्या किया जाए हम हमारा अब क्या कर्तव्य है वो निर्णय नहीं ले पाते बच्चा है उसका कोई समाधान नहीं आता तब क्या किया वे भगवान ने क्या किया जलिंग ब्रह्म मये नो इधर कितांजलिंग तो बाद में बोले अब पहले सुनो स्वतम विवक्ष मत विदम हरिर्सो सर्वी अवस्थित कृतांजलि ब्रह्म मये न पस्पर्सो पस्पर्शो बालम कृपया कस्पर्शो मैंने अपना जो शंख है इसको धुबजू का गाल में जो धुबजू ऐसा करके खड़ा हुआ है तो गाल में दे दिया स्पर्श कर दिया ये तो ज्ञान का पूरा भंडार है भगवान का जो संख्य है दिव्यो स्पर्श कर ही दिया तो एकदम तुरंत लगता है तो कितना बड़ा विद्वान है शुरू कर दिया एकदम जैसे कितना पढ़ाई लिखाई किया पाँच पाँच साल का बच्चा है मैया का गोद निकलने वाला अब ध्रुवो एकदम स्तुति करना शुरू कर दे लंबा चौड़ा बहुत सुंदर स्तूति जो अंत प्रवेश मम वाच मीम प्रसुप्ता संजीवयतीखिल शक्तिधर है स धमना अन्या हस्तचरण सवनोतगा दीन प्रणान नमो भगवते पुरषा तोभ्यम ऐसा करके स्त करना बड़ा लंबा चौड़ा स्तूप है जो अंत प्रवेश मम वाच मीम प्रसुप्त संजीवयती अखिल शक्तिधर है स अन्या चरणों सवर्णो त्वगा दीन प्रणाम प्रमाण नमो भगवते पुरुषा तोभ्यम जो अंतर में प्रविष्ट होकर ये तो संको तो लगा दिया अंतर में प्रविष्ट हो जो अंत प्रविश मम वाचमीम प्रसुप्तम हमारा जो बाघ खोलता नहीं था वो बाघ को ऐसा खोल दिया कि एकदम बहती हुई पहाड़ से पहाड़ का चट्टी से नदी आ रही ऐसा पागल गुप्त कर दिया जो अंत प्रवेश मम वाच मी मसुप्ता अखिल शक्तिधर सनामना अन्या हस्त चरण सवर्ण तगाधीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषा युभ्यम ऐसा करके स्वप्त कर। लम्बा चौड़ा स्व सुंदर स्तप कर दिया उसके बाद भगवान ने क्या किया भगवान ने बोला ठीक है जिसलिए भजन किए हो ये आशीर्वाद ले लो अब आप जाओगे कोई सब समाधान हो जाएगा देखो आपका चिंतन में पिताजी भी पागल होंगे आपका राजधानी राज, आप तो आप तो सिंहासन में बैठ के लिए पिताजी का गोदी में इसलिए तो आपने तपस्या किया था अब धुबो रहे धुबो जी बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए बोले ये तो बोले होगा नहीं जब शुरुआत किए थे तो हाँ तुम तो मांगा था तुम्हारा इसीलिए तो तुमने आया था अब तुम जब भगवान का दर्शन हो गया बोला हमको कुछ नहीं चाहिए ऐसा ही होता है हमको पोजीशन चाहिए रैंक जैसे समझ में लगता है मिनिस्टर का सब बड़ा बड़ा स्थानाविलासिंग तपस्थितम तंग प्राप्तवान काचन विचिन्न नोपी दिव्य रत्नम प्राप्तबान अहम कांचूंते ढूंढते ढूंढते हमको दिव्य रत्न मिल गया शामिन कितर तो उसमें बरम नजाचे हे शामिन हम कितर तो हो गया आपका दर्शन से हमको बर नहीं चाहिए बोला बोलने से होगा नहीं तुमने जब शुरू किया था तो तुम मंगा था जब शुरू किया था तो हमने तुम मांगा था अब आप तुमको लेना पड़ेगा तुम्हारा समाधान हो जाएगा तुम वहां जाके राजधानी में बैठोगे सिंहासन में और तुम्हारा जो छोटे भाई है उत्तम वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा तो वहाँ क्या होगा वहाँ जक्खो है जक्खो महादेव का जो परिवार है जक्खो जख, जक्खो है जक्षों के साथ लड़ाई होते होते वो मारा जाएगा और तुम्हारा जो बीमाता देवी जी बीमाता देवी की सुरुचि सुरुचि वहाँ जाए जंगल में बेटा का ढूंढते ढूंढते वो भी जंगल में आँख के द्वारा ज, जल के वहाँ शरीर को शांत करे। अब तुम्हारा लिए तो सिंहासन ही है तुम जाओ बड़ा आनंद के द्वारा सिंहासन में बैठो और मेरा जो शिक्षा है मेरा जो आदर्श है इसको रखो और क्या बहुत देर तक ये प्रार्थना किया भगवान को उसके बाद ध्रुव महाराज जी संगा सिंगा अब जब जंगल से आना शुरू कर दिए जंगल से आना शुरू कर दिए और इधर तो उत्तानुपात का हालत खराब है रोना शुरू कर दिया पागल जैसा और नारद जी महाराज तो सब जगह खबर देते ही हैं नारद जी महाराज जाके खबर दे दिए किसका लिए अब रो रहे हो बोला महाराज हम तो ऐसा है हमारा धिक्कार है जिंदगी में बोले क्यों बोले महाराज एक बच्चा हमारा गोदी में उठना चाह वो भी हमने ठुकरा दिया हमारा धिक्कार है ऐसा करके जब घिना हो रहा है तो हमारा ये बच्चा शायद जंगल में चला गया वहां आपका शेर है भालू है खा लिया होगा बच्चा की बचेगा दूध का बच्चा है तो नारद जी नारदीन आजान चिंता मत करो ये तुम्हारा पूरा खानदान को एकदम उजाला कर देगा अच्छा और हाँ वो है सिद्धि प्राप्त तो हुआ है वो आ रहा है तुम्हारा अच्छा जो खबर दिया है एक, एक लड़का आके जो धुआ हमारा यहा है उसको अपना शरीर में इतना करोड़ों करोड़ों रुपया का सब हीरे मोती जबर खोल के उसको पहना दिया जा पहला खबर दिया बेटा आ रहा है वो बेटा आ रहा है, आ आ रहा है। ये खबर मिला तो तुरंत दे दिया ऐसा करके फिर जब आया तो उत्तान एकदम हाथी घोड़ा सजाकर ब्राह्मण वैष्णव को लेकर एकदम दो लड़का को लाने के लिए और तो देखा जंगल से आ रहा है अब बीच में मिलन हुआ पिता पुत्रों में यह मिलन देखने का लायक है बहुत रोया फुट कर हमने अन्याय किया अब इतने में तो आप तो बताया भगवान का आपने भजन किया भजन करके भगवान प्राप्त हुआ छ महीना में कमाल की बात छ महीना में भगवान को प्राप्त किया कहाँ है लिखा ये खट्ट महाराज को मिला था लेकिन बुद्ध से वो तो भगवान को ध्यान किया था भगवान मिल सकता है ऐसा नहीं तो इसका बात क्या हुआ जब दो महाराज जी को खबर मिला जो भैया का मौत हो गया जो जक्ष है जक्षों का साथ ए, लड़ाई करते कहते तो बड़ा भारी गुस्सा हुआ क्या हमारा भाई को मार डाला तो ये इन्होंने क्या किया पूरा छलांग लगा के पूरा जंगल में गया वहा जहा जा, जा, जक्ष हैं वो लोगों को ललकारा बोले आओ हमारे साथ फिर बड़ा लड़ाई हुआ बहुत जक, जक्ष हैं मारे गए और महाराज उसका बात मनु आधान के बोले महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो ये तो भाग्यव की बात है ना तो तुम जक्षों को मारा ना तु, तु, तुम्हारा भाई को जक्षों ने मारा ये तो लिखा है इधर ये तुम्हारा तकदीर का खेल है देखने में लगता है उसको सांप काटा लेकिन विचार करने जाओ बड़ा बड़ा जो विद्वान व्यक्ति है हस्तरेखाविद वो क्या बोले महाराज जिसका भाग्य में स्वाप दंशन का रेखा है उसको ही डांसेगा जिसका भाग्य में सर्प दंशन का रेखा है उसको ही डांसेगा बाकी सब कोई गोडा नहीं ये लिखा है उसको प्रेरणा देता है जैसे जो जो जो जक्ष जो ये जो जक्ष जक्ष ने मारा था ये उत्तम को ये तो ऐसे देखने में है निमित्त तो बन जाता है लेकिन ये मरना तो है ही है इसमें किसी का दोष मत देखो ये विचार को अंदर में आए तो गुरु महाराज जैसा विचार आपका आ जाएगा कोई किसी को जो करता है करने तो हमारा लिए जो सेवा ठाकुर जी दिया वो हम करें ऐसा करते करते समाधान के ध्रवो महाराज आए हैं फिर ध्रो महाराज को भगवान ने प्रति वादा किए थे जो एक काम करो जाने का जब समय तुम तो सिंहासन संभालो उसके बाद तुम जब जाओगे तो तुम्हारा लिए विमान आएगा तुम्हारा लिए ऐसा एक जगह दे देंगे पूरा दुनिया का जितना सारे कॉस्मेटिक वकिक वर्ल्ड जितना सारे गोहो तारा हैं तुमको ऊपर में रख के तुमको सेंटर करके सब घूमेगा तुमको तुम तुम्हारा स्थान है वो प्रलय में भी कुछ नहीं होता उसका नाम है ध्रुवपद धु, धु, ध्रुवपद ध्रुवपद दे दिया तो ध्रुवपद में उनको पहुंचा नहीं बोलो ये हमारा ही जगह है कोई चिंता नहीं है तो अंतिम में जो जाने का समय है तो विमान आ गया विमान आने का बाद ध्रुव महाराज जी चिंता करने लगे तो विमान में जाए और बुलाता है सुना स्वनंदन जो है विमान में रहते बुलाता है भगवान का पार्षद तो बोले महाराज जब जी, जब विमान में चरने गए तो ये काला वाला एकदम ऐसा एक विभत्स मूर्ति सामने आए आके बोले कहाँ जा रहे हो ऐसा करके पूछा बोले आप कौन है बोले हमारा नाम मौत है मृत्यु हमको उल्लंघन करके कभी भी कई किसी भी हालत से जा नहीं सकता दुनिया से अच्छा ठीक है बल्कि मृत्यु का सर पर धुव महाराज ने एक पैर रख दिया और बाकी पैर वो जो विमान का अंदर रख दिया जैसे सीढ़ियां है इधर चढ़ने के लिए सीरा सीढ़ियां है मौत ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो तुम कौन है बोला हमारा नाम मौत है अच्छा बोल के धुआ महाराज क्या किए मृत्यु का सर पर पैर रखकर और विमान के ओर एक पैर दिया देखो क्या बात है उसका माने क्या हुआ जो भजन करे जिसको गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा मिला उसको तो मौत बोल के कुछ है ही नहीं मृत्यु को तो ऐसे खेल खेल में पराजित करता है बाकी जो दुबला पतला जीव है उसका लिए तो अब महाराज हम तो गए हम क्या करें हमको दबा डालता है तो हम तो दबा में आ जाता है लेकिन गुरु वैष्णव दबा में नहीं आए उसको कितना भी कष्ट दो अत्याचार करो वो अपना सिद्धांत तो को बदलेगा नहीं कभी भी कुछ भी करो बस तो ये जो है अभी धुवो महाराज कह रहे हैं विमान जब चलने वाला वाल वाला है हम तो हमारा मैया को छोड़ के जा नहीं सकते अरे मैया आगे चल रहे है, देखो वो विमान आगे आगे वाले विमान ध्रबो महाराज जी कह रहे कि हम मैया को छोड़ कैसे जाए बोले मैया तो आगे ही है जिस मैया ने तुम जैसा लड़का को पैदा किया यार जो मैया का भावना इतना ऊँचा वो पीछे रह गया वो देखो वो विमान जा रहा है आगे चल रहा है मैया तो ऐसा करके ध्रव महाराज का सिद्धि और जाके भगवान का ध्रुव लोक में आश्रय हो गया या आगे ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल आदि सब पैदा हुए आगे उसका खानदान में बहुत सारे कथा है अभी जाके ध्रुव सचो उत्कलह पुतो पितोरी प्रस्तुत बनम क्या किए वो भजन किए उसका बाद जो भी है ये करने का बाद उसी खानदान में आगे चलकर अंग बोल के एक राजा पैदा हुए अंग अंगराज ये अंगराज बड़ा आभारी सादा सीधा है और धार्मिक है और प्रजापालन करते धर्म का मुताबिक लेकिन उसका खानदान से कहाँ से पैदा हुआ एक लड़का ऐसा हुआ एक ही लड़का है वो खानदान का पूरा एकदम जो नाम जस है पूरे ख़त्म करने वाला बड़ा बदमाश है बेन है उसका नाम बड़ा आभारी अत्याचार करता है बचपन में बचपन में खेल खेल में कितना बचपन में खेल खेल में कितना लड़का को मार डालता है बच्चा बच्चा खेलते हैं उसको पकड़ के मार डालता ये क्या बात है आदमी सब शिकायत करने आते थे बड़ा बदमाश है किसी को मानता नहीं राजा ने बड़ा भारी शासन किया उसको शोधन करने के लिए प्रचे, प्रचेषा किया लेकिन किसी भी हालत से समाधान हुआ नहीं उसका बदमाशी दिन पे दिन ऐसा बढ़ते चला राजा का सिंहासन में रहना मुश्किल हो गया राजा बोले दूध ये क्या करे दुनिया का समस्या लेके तो किसी को बिना बोले और रात के अंधेरा में अंगराज दुखी होकर जंगल में चले गए भजन करने के अब गए जंगल में क्या किया जाए राज सिंहासन तो फांका हो गया वहां किसको बैठा बोले सब ऋषि मुनि सब जो आमा तो है मिनिस्टर है सब बैठ के विचार करके बोले जो भी है सो भी है तो लड़का तो है ही है इसको ही बैठा जाए इसको बैठा दिया किसको बेन को बेन को जब बैठा दिया तो बेन का उदम जो है और भी ज्यादा लाखों गुना बढ़ गया क्योंकि बदमाश को और ऊंचा पद दो तो बदमाश और करेगा उसको देखने वाला कौन है तो राजा बन गया और सब कोई को डांटते हैं मारते हैं पीटते हैं और जो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते हैं ए यज्ञवंत करो किसका यज्ञ करते हो अरे महाराज ठाकुर जी का ठाकुर जी कौन है आप जानते ना शास्त्रों का बात राजा ही है राजा विष्णु का अंश हमको अर्चन करो हमारा चरण में फूल डालो अरे महाराज ऋषि मुनि तो बड़ा समझता ये तो उत्पात हो गया हम तो भलाई के लिए किया था उसको समझाया वो तो समझा नहीं उल्टा करते हैं बड़ा बदमाशी आराम किया और माने पूरा राज्य खतरनाक हो गया और उस समय में सारे ऋषियों ने मिलकर जुक्ति किया महाराज ये काम करो बहुत दिन से ये उदम चल रहा है ये सहा नहीं किसी को जगह करने नहीं देता अर्चन करने नहीं देते इतना करते एक काम करें तो हम लोग एकत्रित होकर उसका पास पहुंचे जाके उसको शांत रूप से उसको बैठाए और विचार करके बताए महाराज आप जा कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ये ही है इसमें आपका धर्म नहीं मिलेगा अन्ना है ये ऐसा मत करो ऐसा करके समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने सब गए और जाके उनका साथ शाम अभी सुंदर प्रवोचन करके उसको समझाना शुरू करे सुंदर प्रवोचन दिए और प्रवोचन सुनने वाला थोड़ी है वो वो उल्टा गाली दिया ऐसा आराम किया ऋषि मुनि को एकदम एकदम जैसे मार, मारने के तैयार हो गया तो ऋषि ने बोले अच्छा हम इसको सिंहासन में बैठा नालायक है बेटा तो एक काम करे चल इसको भस्म कर दे बोल के इसको सांप दे दिया ऐसा हैं वो एकदम जल के एकदम गिर पड़ा संग संग जब गिर पड़ा मैया ने रोई उनका मैया है अब और ये हम क्या करें तो बदमाश है उसको तो फिर माताजी ने क्या किया उसको औषधि में औषधि है औषधि में उसको जला हुआ शरीर इसको भिगा के रखे पूरा छाई नहीं हो गया था जला के काला हो गया था उसको उस औषधि में भिगा के रख दिया जब औषधि में भिगा के रख दिया ऋषि मुनि ने बड़ा चिंतित हो गया अब किसको किया जाए राजधानी में बैठा जाए तो एक काम करो इसका लाश को इसका जो बॉडी है शरीर है उसको निकालो मंत्र के द्वारा हम लोग मंथन करेंगे मंत्र तो के द्वारा मंथन करना शुरू करें ऋषि मुनि में इतना क्षमता था पहले बहुत सारे प्रमाण है हाँ मत पूरा प्रमाण है इसमें क्या गया उन्होंने मंथन करना शुरू कर दिया मंथन किया तो उसमें निशाद जैसा एक कोल भी निषाद ऐसा नाक एकदम ऐसा है खाटो है एकदम काला एकदम लाल चोक बाल सब खड़ा खड़ा देखने में जैसा पिछाच है और निकाला है वो तो मंथन करने के बाद निकाला है निकालना तो बोले क्या करे ऐसा करके पूछते हैं क्या करें हम क्या सेवा है बता जा बा कहाँ से आए हैं जंगल में उसको फेंक दिया उसी से निषाद बोलकर जो नीचा जाती है इसका उत्पन्न हो गया रे ऋषि महाराज जी ने बड़ा चिंतित हो गया अब तो ऐसा फायदा हुआ उसका उरु को मंथन किया अरे महाराज ये तो बड़ा खराब हुआ तो उसका बाहू को मंथन करना शुरू किया ये बाहू ये बाहू दोनों बाहू को मंथन किए एक बाहू से पृथ्वी महाराज पैदा हुए एक बाहु से लक्ष्मी का अंश में और ची उनका पत्नी ये विष्णु अंश में आए ये इसका इस अंश में आए पृथ्वी महाराज जी जो ऐसा सुंदर राजा है जिसका बारे में पैदा होने का साथ साथ ही ऋषि मुनियों ने उसका स्तप शुरू किया और पृथ्वी महाराज बोले आप तो हमको जानते तक भी नहीं हो हमने तो अभी आ, हमारा आपका कोई गुनावली आपका सामने प्रकाशित नहीं है तो आप स्तोप करना शुरू कर दिए कैसे ऋषि ने बोले महाराज हमारा सामने थोड़ी छुपे रहता है कुछ चीज़ हम जानते हैं आपका चरण में हाथ में क्या क्या चिन्ह है आप विष्णु अंश हो ये भी अर चीज जो है ये लक्ष्मी का अंश है साधारण नहीं है आप क्या करोगे आपका भविष्य तो हम देख सकता है इसीलिए पहले से स्त कर दिया कि तुम्हारे यहाँ से जो इच्छा है करो ठीक है उसका बाद क्या किया प्रजा लोकसभा आखिर तुम, पिथु महाराज जी का आवाज़ बड़ा भारी रोने रोना लगा रोने लगा और बोले महाराज हमारा जो वृत्ति है इसका आप तो राजा हो समाधान करो कि जो पृथ्वी में कुछ धान चाल कुछ पैदा नहीं होता औषधि पृथ्वी बंद कर दी पृथ्वी महाराज बोले ऐसा हालत है अच्छा चलो देखते हैं पृथ्वी जी को पृथ्वी जो है पृथ्वी मैया को बहुत डांटे और पृथ्वी तो डर के मारे एकदम गौ मूर्ति धारण करके भागना सुरे ऐ कहाँ भागोगे मार डालेंगे हम तीर्थ धनु लेके तो भयभीत भी रोना स्वर कर दिया अब तुम मारोगे राजा अब तो विष्णु अंश हो आपका शरणगत है बोले पहले बताओ क्यों आप ऐसा सब औषधि आदि धान चाल सोसो देना बंद कर दिया बोले पहले तो मेरा प्रवचन सुनो ऐसा ऐसा अलत है मेरा ऊपर सब अत्याचार कर रहा है कोई शास्त्र नहीं मानते वेद नहीं मानते अनाचार अत्याचार मिथ्या का आश्रय हो गया और हमारा सब शूद्र है हमारा पृथ्वी हमको भोग करना चाहते हैं हम क्या करें बोला हम कुछ नहीं जानते सब निकालो सब छुप के छुपा के रखियो बोले ठीक है काम करो हम गौ माता का रूप धारण गौ माता का स्वरूप तो है ही हमारा किताब में सब ही है पूरा पूरा ब्रह्मांडों का स्वरूप है गौ माता का स्वरूप गौ माता का जो है गौ माता ही एकमात्र तो स्वरूप है उसको गोपाष्टमी में उधर चर्चा करेंगे आधा घंटे में क्या होगा तो हम तो बोलना शुरू कर देंगे चलेगा घंटा दे घंटा दो घंटा ह जो भी है वहाँ गोमूर्ति धारण करके पृथ्वी मैया ने प्रकट भाई और उसके बाद तिर महाराज को बोले आप मेरे को दोहन करो दोहन जानते हो जैसे दूध धार करते हैं तो बोले जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप धार करोगे ऐसे ऐसे हम फल दे देंगे धार करना मतलब ये नहीं कि दूध दे रही है ऐसा नहीं मैंने आप जैसे दोहन जैसे काल हम बताया था तो आपका अंदर में जैसा हरी कथा सुनने के लिए एकदम खिचावट है वो हमारा दिल से क्या करे उसको निकालेगा और हम देखें पैसिव आदमी ऐसा मुर्दा जैसा है हमारा अंदर में उतना गहरा तत्व प्रकाशित नहीं हुआ इसमें मेरा कोई दोष नहीं यही चीज दूसरी जगह हुआ दूसरा जगह हो आदमी का अंदर खुम गर्म हो जाता है ये सब साखी है सब जानते और तो डिपेंड करता है वो उसका माहौल जो भी है ठाकुर जी का इच्छा ठाकुर जी का सामने कह रहे हैं तो जो भी है जैसा शुद्ध परिवेश होगा उतना ही कथा का मजा होगा या पृथ्वी मैया कह रही कि हमको दोहन करो मतलब जिसको मांसू चाहिए मांसू खाता है बाघ भालू उसको मांसो मिलेगा जिसको धान चाल चाहिए वो मिलेगा जिसको घास चाहिए तो घास मिलेगा दोहन मतलब एक्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी में एक्सट्रैक्ट बोलता है एक्स्ट्रैक्ट करना तो दो महाराज जी ने पृथ्वी को समन किया और उसका बाद तो ये सब तुम्हारा जितना सारे आज देख रहे हो चारों ओर सारे धुवो का महाराज जी का कारण ही यही धुवो बोल सॉरी पृथ्वी महाराज के हम तो बोल गए पृथ्वी महाराज के कारण ही हमारा सारे सुविधा आज के जमाने में आप जो देख रहे हैं वो सारे समाधान है इसलिए पृथु महाराज जी का बड़ा बंधन आता है बहा प्रशंसा आता है और समाय तो होगी आप क्या करें और पीसीबी पीसीबी को पृथ्वी को दोहन किए पृथ्वी दोहन करने का बाद पितु महाराज जितना सारे प्रजा है प्रजा को समाधान किए जिस प्रजा को जो चाहिए वो मिल गया किसी को घास चाहिए तो घास खाएगा।, तो खाएगा किसी को धान चल चाहिए तो धान चल खाएगा किसी अच्छा जंगल का बाघ भालू है मांसू खाएगा तो मांसू खाएगा जिसको ऋषि मुनि है उसको दोहन करने के लिए वो भी अलग सा उसका पद्धति है वो किया तो ऐसा करके पूरा पृथ्वी में जैसा जैसा पृथ्वी का जितना सारे संपत्ति हमको मिल रही है सब पिथु महाराज के कारण अब पिथु महाराज बाद में इच्छा की कि इन्होंने क्या करें हम अस्मय युग करेंगे एक सौ अस्मय करेंगे एक सौ असम्यज्ञो तो इंद्र किए थे इसका इंद्रो का नाम है स्वतः क्रोतु महाराज जी भयभीत हो गए कि महाराज ये तो बोले स्वतः क्रोतु तो एक यज्ञ हो तो करके ही रहेंगे और हमारा जो टाइटल मिला है तो खराब हो जाएगा भयभीत होके उसका जग में फूट डालना शुरू कर बदमाशी करना शुरू कर दिया कभी घोड़े को लेके इधर चले जाए वहाँ चलेगा गए वहां छुपा दे और राजा ने बड़ा गुस्सा हो गया बड़ा गुस्सा हो क्या हो रहा है उधम बचा रहे हर बात जब जग्गो बैठते हैं जोग्गो का घोड़ा को इधर उधर कर दे को ऐसा मुश्किल कर दे तो अंत में एकदम ऐसा गुस्सा हुआ है राजा ने बोले एक काम करो तुम लोग इंद्रो का नाम पे आगुन पे आहुति दे दो ताकि इंद्रो आकर आंगन में जल जाए ऐसा करना जो सुख कर दिए तो आगे गया ठाकुर जी बोले ये तो उचित नहीं है ब्रह्मा जी में बताए दे ये तो उचित नहीं है ये तो भगवान का ये है ये इसलिए तुम्हारा इंद्र तुम्हारा बद्ध नहीं है तुम बद नहीं कर सकोगे उचित नहीं है और एक काम विचार करके देखो नयानबे योग तो तुम्हारा हो गया अब तुम्हारा अंदर में जितना भक्ति है तो और एक जोग को कमी भी रह जाए उसमें क्या कमी है हम तो स्वयं जो फल दाता है तुम्हारा अंदर में क्या कमी है तुम्हें एक जुग को इंद्र नहीं चाहता है इंद्र का एक टाइटल मिला है तो उसका चिंता है ठीक है एक यज्ञ कमी रह जाए उसमें तुम्हारा क्या कमी है क्योंकि तुम्हारे अंदर में तो भक्ति है ही है भक्ति सबसे बड़ा चीज है इंद्र का तो भक्ति नहीं है तो ऐसा करके प्रार्थना किए तो मान लिया ठीक है समाधान हो गया जगो निन्यानबे युग रह गया और इंद्रों का साथ भी दोस्ती हो गया उसका जो लड़का है पिथु महाराज जी का वो अंतर्ध्यान विद्या सीखा था बाद में इंद्रों से जो भी वो वो तो ऐसा ताकत है पिथु महाराज जी का लड़का का वो तो उसको इंद्रों को मार डालते ऐसा ताकत है उसका पीछे दौड़ की दौड़ा एक एक करके अपना शरीर को फेंक कर भगा एक एक शरीर का बेश जैसे नाटक होने का टाइम में एक एक बेश कभी डाकू सजा उसका साफ फ्रेश होके फिर अपने लड़की सजा ऐसा होता है ना नाटक में तो जब एक एक करके बेश जो पकड़ा था इंद्रो और हर समय जब पीछा किया था उसको वो डर के मारे और बेस को फाक के फेंक के भगा वो बेश से कोई पखंडी सब उत्पन्न हुआ जो धर्मों का पालन नहीं करते उत्पतोगामी ये सब प्रसंगों है जो भी है ऐसा करने से और फिर उधर जाके मत ये भगवान भग पिथु पिथु जो भगवान का भगवान का भी स्त किया भगवान पहुंचे यार भगवान का स्तप किए और उस समय में बड़ा सुंदर बहुत सुंदर स्तप है उसमें एक श्लोक हम बताते हैं भगवान का पास पता है भगवान ने बोले क्या मांगो तुम हमारे तो आ वो क्या बोर मांगे वो तो ऐसे की तो, तो है ही है उन्होंने बताए न कामये ना तदपि कचित नुस्मा चरणाम महोत्तमांतर हृदयाद मुखच्युत विधत्स करनायुत में सवर कैसा पार्थना देखो विचार करके न काम नाथ तदपि कचित नो जुष्म चरणाम बुजाशव महत्मा हृदया मे समय भगवान को बताएं हमारा कोई प्रार्थना नहीं है आपका चरणों के द्वारा मिल गया हम तो कि तो एक प्रार्थना बस है वो क्या है महान पुरुषों का मुखारविंद से जो प्रागित हरि कथा का एकदम बार आए वो बार को संभालने के लिए सुनने के लिए वो दो कान से हमारा होता नहीं करना यूत तो में क्या बताया करना करणा युत विधत्सो विधत्सो दान करो आपको बर देना है बर देने वाले तो ऐसा करो विधत्सो करना युत तो में तो हमको करोड़ों करोड़ों काम दे दो जैसा हम तुम्हारा कथा सुनकर हमारा हुँ? हमारा मन न भरे साधु साधु पदे पदे जस साधु साधु पदे पदे यहां पहला स्क में बताया था ऋषि मुनियो ने हा वयम नित्ती प्राम उत्तम श्लोक विक्रमे जस सिन्नताम रसव ज्ञानम साधु साधु पदे पदे हम उत्तम श्लोक भगवान का कथा सुन के तृप्त तो नहीं होते और बताओ और बताओ पदे पदे हर पग पग में पल पल में हमारा जैसे आस्वादन हो रहा है अमृत वर्षा हो रहा है और बताओ और बताओ ऐसे जैसे सुखदेव गोस्वामी को, को भी दो श्लोक बोल के लाया गया था और दो और दो और लेना है चलो मेरा सा बहुत भंडारा है ले लोगे कथा का भंडारा तो उसको लेके आए तो पृथ् महाराज का सब हुआ भगवान ने के साथ तो किया कृपा वर्षा करके गए और पृथ्व महाराज जी प्रजाओं के लिए बड़ा सुंदर उपदेश किए बड़ा शिक्षा बजे ये ये आजकल का जमाने का जितना सारे राजनीति समाज है उसको सुनना चाहिए पृथु महाराज जी का जो विचार है हम इन लोगों के सामने रख दे वो तो हो गया उसका पितु महाराज जी क्या बोले जौ उद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेश अशिक्ष प्रजानम समलंग भुंते भगंचो स्वम जुहा स्व भले जो राजा प्रजाओं को धर्म शिक्षा नहीं देते भगवान का भक्ति करो ऐसा नहीं सिखाते हैं और जो कर टैक्स टैक्स जोर जोर से टैक्स लेते हैं अपना इच्छा का मुताबिक कुछ भी करे राजनीति तो यह बताए महाराज जी साक्षात भगवानी तो है ये वो क्या जो उद्धरित करम राजा प्रजा धर्मेशु अशिक्षण प्रजा को धर्मों के बारे में बिल्कुल शिक्षा ना दे ये अन्ना ये ना, ये, ना, ये कुछ शिक्षा नहीं देते तो क्या होता है प्रजानम समलंग भूम थे प्रजा का जो पाप है वो भोगना पड़ेगा एक बात ध्यान रखना हमारा बारे में सब जो लोग का तत्व तो तो ज्ञान हुआ वो छोड़ के बाकी लोग हमारा अगेंस्ट जाएगा ये बात ध्यान देना किसी जगह किसी समाज में किसी सोसाइटी में किसी ने अन्याय कर्म करता है वो जहां का भी है वो अगर इतना ऊंचा पद में बैठे हैं उसका भी पनिशमेंट होना चाहिए अगर नहीं हो तो नीचे वाला जो बोले तो वो तो ऐसा बदमाशी करके तो वो तो आराम से घूम रहा है तो हम क्या हम भी करें जितना ऊंचा पद है उनको ज्यादा जल्दी बैलेंस हस्ती देना चाहिए जिसका हाथ में पावर है जो कुछ करते हैं वो अगर अन्याय करे उसको शस्ती पहले होना चाहिए सस्त का विचार है ये हमारा विचार नहीं उसको सस्ती देने से बाकी आदमी डर जाएगा री ऐसा करने से ऐसा एक उदाहरण दे दे जब भी यह उदाहरण हमारा भागवत कथा में उचित नहीं है फिर भी उदाहरण दे रानी विक्टोरिया जी इसका माफी का अगर क्वालिटी किसी को हो जाए हम भी तो हम उसको दंडवत करेंगे उनका लड़का एक किया उनको प्रजा का सामने उसको इतना पानिशमेंट दिया वो पूछो मत प्राण प्राणदंड दे दिया अपना ही बेटा को जगत में दिखाओ तो उसका नाम नहीं लेंगे हम आज का समाज है ये ये समाज है ये समाज तो पशुओं का समाज है ये समाज में कुछ नहीं रखा जितना सारे वेदभिक्ति विचार सब गया कुछ रखा नहीं कुछ रखा नहीं कुछ नहीं है सब गया तो ये जो है प्रजा का पाप लेते हैं टैक्स लें टैक्स लेने का विचार करे तो उसको पाप लेना पड़ेगा पृथ्वी महाराज जी का ऊपर सनत कुमार आदि जो चु है और उसका ऊपर बड़ा भारी प्रसन्न भगवान तो पैसे दर्शन तो दिए ही हैं अब ने सन चार नंगा बाबा आ गए हैं है कोई कापड़ा का जरूरी है नहीं पांच साल का बच्चा है सुंदर देखने में सारे हंसते हंसते आ गया और पृथ्वी महाराज देखते कौन आ रहा है इस दस करोड़ों सूर्यो उठा है धीरे धीरे नजदीक आया तो ही चतुर्सन आए उठ के एकदम खराब हो गया दंडवा अर्चन आदि किए तो अहो पिथु वाज अहो आचरितम किंग में मंगलम मंगलायन यशव दर्शनम ही आसीद दुर्दर्शनाच जोगी भी जो जोगी मुनि ऋषि है पहुंचा हुआ आदमी तुम्हारा आपका दर्शन नहीं होता अरे आज क्या सौभाग्य किए हैं खुद खोद बिना बुलाए बाबा आ गया बिना बुलाया तो किसी का सम्मान नहीं होता हमारा समाज में लेकिन महापुरुषों का ऐसा ही होता है देखो सुखदेव गोस्वामी को कौन बुलाया था बुलाया था महापुरुषों का ऐसा ही है लेकिन ये समाज में विचार है जिसको जितना बड़ा पोजिशन उसको बुलाया जाए तो वो महात्मा को बुलाये प्रवचन करे तो बड़ा एकदम धूमधाम होगा लेकिन भगवान बोलते उसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन समाज का वैल्यू है क्या करोगे तो ऐसा करके जब चौथन बिना बुलाए चो बिना तो बुलाए चो चार बाबा आ गए तो किता किता तो हो गया उसका सामने बड़ा सुंदर थोड़ा प्रश्न रख दिए एक एक करके प्रश्न का समाधान किए सनत कुमार जो पृथ्वी प्रश्न किए सुंदर ए उसका बाद उत्तर दिए कुछ आज आज अगर समय नहीं है तो काल चर्चा करेंगे हमारा तो इच्छा होता है आज ही करे लेकिन समय अल्प है क्या करें काल करेंगे छोड़ो कैसा करके ये चतुस्सन उपदेश दिए काल उपदेश का बार चौथा पंचम स्कंध में हम प्रवेश करेंगे पुरंजन स्त्री पुरंजन राजा का पुरंजन का उपाख्यन कहेंगे काल